श्री गुरु गोजर जय नियम शायण विमलयस जो गायस फल सारुषगी जय पवन सुध हनुमान की तन की जय डा संख्या सैंतीस के बाद प्रसाद सुमत उलसी राम चरित मानस कवि तुलसी तो शरई मनोहर मतियनुहारी सुयन सुचित तो सुन लेहु सुधारी सुमति भूमि थल हृदय गादू द पुराण उद दिगन साधु बरसई राम सुजस बरबारी मधुर मनोहर मंगलकारी लीला सब जो मुझुकाई बखानी सोई स्वच्छता करई मलहानी प्रेम भगति जो वरणी न जाई सोई मधुरता सुशीतलताई सोजल सुपृत शालई राम भगत जन जीवन सोई मेधा मयि गति सोजल पावन किल श्रवण मग चले सुहावन धरेऊ सुमानस सुथल फिर सुखद शीत रुचि सुख सुंदर संभा दर विरचे बुद्धि विचारे यही पावन सुभ सरघात मनोहर चारे चारितिहार की जय सुनुमान की जय कल देख रहे थे तुलसी राशि ने जो भगवान के चित्रों की गुण गाथा लिखी उसका नाम रखा रामचरित मानस कहते क्यों रखा इसका नाम क्योंकि शंकर जी ने स्वयं इस कथा को अपने मन में रच करके रखा था और उन्हीं ने इसका नाम रखा रामचरित तो वही कथा हम सुना रहे हैं इसलिए इसका भी नाम रामचरित है मानस के दो अर्थ हो गए एक तो मानसिक रचना है इसलिए मानस और दूसरे ये मानसरोवर के समान है एक सरोवर के समान है इसलिए भी मानस है कैलाश पर्वत पर जो सरोवर है उसका नाम है मान मानसरोवर तो जैसे वो मान सरोवर है तैसे ये कथा भी मान सरोवर है इसलिए दोनों की क्षमता के कारण भी कहते हैं और कहते हैं कि देखो ये है, इसकी रचना कैसे हुई जैसे सरोवर की रचना होती है तैसे इस रामचरित मानस की रचना हुई और इसके लक्षण कैसे हैं किस प्रकार का ये है वो भी हम बताएंगे और फिर इसका प्रचार किस प्रकार से संसार में हुआ वो भी बताएंगे ये तीनों बातें बता, बताने के लिए कल कहा था उन्हीं को शुरू करते हैं पहले तो बताएंगे कि जिस प्रकार से जैसा कि ये है जस मानस और यही विधि भय का मानस जैसा है ये तो बाद में बताएंगे अभी ये बताएंगे जय विधि पहले ये पहले ये उत्पन्न फिर ये जैसा है तैसा तो बताएंगे और फिर इसका प्रचार कैसे हुआ तब बताएंगे ये क्रम चलेगा पहले उत्पत्ति बतानी चाहिए तो इसकी गोष्टी को प्रारंभ करते हैं पहले उसके भी पहले ये कहते हैं कि श्रम प्रसाद समत ही तुलसी शंकर जी की कृपा से अपने हृदय में सदबुद्धि आई तो रामचरित मानस कवि तुलसी तो रामचरित का कवि तुलसीदास की कवि बन गया वैसे तुलसीदास की कहती है कोई अहंकार की बात नहीं है अपने आप को तो बुद्धि संसार में लिप्त बुद्धि इस प्रकार से अपने आप को दिनहीन श्रमण करते रहे लेकिन कहते हैं कि शंकर जी की कृपा हुई भगवान की कृपा हुई तो फिर सदबुद्धि आई अब जो सदबुद्धि है वो सब भगवान की भी बुढ़ी है शंकर जी की भी बुढ़ी है उसी के काल से फिर जो है वो काव्य रचना करने की सामर्थ्य भी आ गई तो काव्य रचना भी होने लगी तो काव्य रचना होने लगी तो कवित्व आ गया तुलसीदास भी कवि हो गए यहाँ जो कवि है तो तुलसीदास भी कहते मैं अपने आप से अपने कवि हूँ ये शंकर जी की कृपा से सदबुद्धि आई तो कवि तो उत्पन्न हो गया काव्य रचना करने के लिए हृदय में उत्साह होना चाहिए प्रेम होना चाहिए और सदबुद्धि होनी चाहिए ये सब व्यक्ति में जब हो तब उसकी भावनाएं जो हो, हो। व्यक्त हो तो तुलसीदास जी कहते की ये सब भगवान शंकर जी के पास दूसरे ये कि इस ग्रंथ की रचना हुई तो जैसे रामचरितमानस ग्रंथ का नाम रखा और हिंदी भाषा में तुलसीदास जी ने लिखा तो ये भी किसका लिखा हुआ है ये भी बताने की आवश्यकता थी ये प्राचीन साहित्य की परंपरा करी आ रही उसका ये परंपरा है कि लेखक को उसी में बताना पड़ता है ग्रंथ में कि ग्रंथ का नाम क्या है और ग्रंथ का रचयिता कौन है तो इनको तुलसीदास जी ने अपना बता दिया इसमें इस ग्रंथ का रचयिता है अब इसके बाद बताते हैं कि देखो करी मनोहर मत अब इसमें जो है इसकी रचना जो कर रहे हैं ये तो ये अपनी जैसी जितनी बुद्धि है उतनी बुद्धि के अनुसार करते हैं। शंकर जी की कृपा से जैसी शुद्ध बुद्धि आई और जितनी आई उतने के साधन जितना साधन हुआ उसी प्रकार से भगवान की कथा सुनाते हैं सुजन सुचित तो सुन लेव सुधारी और कहते सज्जन लोगों के लिए काम है कि उसको सुचित तो बने भले हृदय से अच्छे भाव ऐसी उसको ग्रहण करे और जहाँ कहीं कोई कमी दिखाई तो भाई सुधार लें कभी हम ये थोड़े कहते हैं कि जो हमने कह दिया इसको जो है सुधारों में आप कहते हो कि इसमें यहां गलती रह गई कमी रह गई तो अपने सुधार लेना लेकिन बात ये हुई कि तुलसीदास के मुख से जो कुछ ईरान मानस रचना हुई ऐसी रचना हो गई कि बहुत लोगों ने इसको सुधारने की कोशिश की लेकिन जहां सुधारने की कोशिश की वहीं बिगड़ गई बाद में दूसरे लोगों ने फिर उसको यथास्थान लाए कहा कि तुमने तो सुधारा क्या तुमने तो बिगाड़ दिया उसके पाठ पासवेज भी मिलते हैं तो लोगों ने इसको सुधारने की कोशिश की ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो ऐसा हुआ भी लोगों ने इसके पाठ जो इसकी इसकी कॉपियां की गई लिखी गई द्वारा हाथ से प्रेस नहीं था उस जब लिखते थे लोग तो लिखने वाले को कोई बात जहाँ समझ में नहीं आती थी तो वो उसको उसके स्थान में दूसरा शब्द रख देता था वो समझता था कि वो शब्द जो लिखा हुआ है वो लिखने वाले ने कहीं गलत लिख दिया है ने उसको सुधार देते हैं बाद में जब इन सबका संशोधन हुआ और मूल ग्रंथ जब देखा गया तब तक विद्वानों ने कमेटी बैठी और सबसे तय किया कि नहीं मूल ग्रंथ जो है वही सही है बाद में जिन लोगों ने सुधार कर दिया वो तो सुधार नहीं कर दिया बिगाड़ कर दिया इसलिए फिर तो ठीक ठिकाने आ गए इसलिए तुलशीदास जी वैसे भी कहते हैं कि भाई इसको सुधारना और सुधार लेना कोई बनाई नहीं है लेकिन सुधारने का किसी को तुलसीदास से भी ज्यादा जिसकी बुद्धि हो सब उसमें सुधारे अरे तुलसीदास की आधी त्यौाई बुद्धि तो लोगों को प्राप्त होती अध्ययन करते करते करते बहुत लगे रहते तो भी तो उसको सुधारे, सुधारे तो क्या सुधारे तो सुजन सुचित सुन लिये भी सुधारी कहते कि देखो इसकी रामचरित की रचना कैसे हुई यहाँ से शुरू करते हैं कि सुमत घूम थे उदय गण साधु देखो कि जैसे एक कोई तालाब में चली खट्टा होता है और तो तालाब की जैसे रचना होती है ऐसे ही रचना इस रामचरित मानस की हो गई अब यहाँ पर एक रूपक चलता है रूपक कहते हैं कि इसमें है इसमें काव्य की दृष्टि तो से रूपक के माने यहाँ उपमेय और उपमान दोनों को एक ही कर दिया जाए बिल्कुल एक समान समान शब्द का प्रयोग ही न किया जाए समान कह दें तो, तो उपमा हो जाए हाँ। उपमा के माने जहाँ किसी वस्तु से उदाहरण देकर के समानता दिखाई तो उपमा अलंकार हो जाए लेकिन जहाँ उपमेय और उपमान दोनों को एक ही बता दिया जाए उसे रूपक अलंकार कहते हैं और तो फिर उसके बाद में रूपक अलंकारों के भेद हैं सांग रूपक है निरंग रूपक है परमपरित रूपक है इस प्रकार से तीन प्रकार के रूपक और भी काव्य ग्रंथों में वर्णन है और अगर उन तीनों का ज्ञान हो तो तीनों में क्या भेद है तो ये जो रूपक यहाँ चल रहा है ये सांग रूपक है सांग रूपक मैंने इसके प्रत्येक अंग को एक दूसरे के साथ तुलना कर दी तो यदि दो वस्तुओं में तुलना केवल एक अंग की तुलना करके उनका रूपक बता दिया जाए तो निरंग रूपक है या ये रूपक है लेकिन जहां पर सभी अंगों की तुलना एक दूसरे के साथ में बराबर बराबर दिखा दी जाए तो वो सांग रूपक होता है तो ये तुलसीदास जी का ये सांग रूपक यहाँ पर है ऐसे उत्तरकांड में देखते हैं तो वहाँ जो ज्ञानदीप का वर्णन किया है वहां पर भी सांग रूपक है वहां पर ऐसे ही जब लंका में देखते हैं धरभर का वर्णन है तो वहां पर भी सांग रूपक है तो इसमें रामसर में ये सांग रूपक तुलसी ने कई स्थानों को दिया और निरंग रूपक तो बहुत जगह है और रूपक जगह तो जगह एक एक चौपाई में जगह जगह आते रहते हैं अग्नित स्थानों में है अभी देखें कितना लंबी तुलना इसमें है कई पन्नों तक चलती है और दूसरी तरह को एक साथ में बराबर बराबर बराबर बराबर बताते चले जाते हैं बताते चले जाते हैं इस प्रकार से देखते हैं। अब ये जैसे कि तालाब में तालाब बनता है तो धूल होती है भूल में कुछ एक गड्ढा होता है फिर वहाँ जब आसपास पास पानी बसता तो बहकर इस गड्ढे में पानी भरता है और पानी आता कहाँ से है बादल आते हैं तो बादल पानी बरसाते हैं बादल कहाँ से आते हैं समुद्र से आते हैं वहाँ से मेघ उठे आकर के और फिर घूम पर आकर के बरसते हैं तो जैसे ये बनता है इसी प्रकार से यहाँ पर ये है रामचरितमानस अपने हृदय बना सरोवर जो है वो तो स्थल बस्तु तो बाई परी पर, पर दिखाई देता, देता है समुद्र भी दिखाई देता है मेघ उड़ते हुए दिखाई देते है पानी बरसता भी दिखाई देता है पानी पर बहता हुआ तालाबों में खट्टा होता है वो भी दिखाई देता है लेकिन ये रामचरितमानस ये यह सूक्ष्म है इसी को तो यह मानस तक चाहिए आगे कहेंगे कि देखो यह अपने मानसिक दृष्टि से आप इसे देखेंगे तो ये रामचरितमानस दिखाई देगा इन चरण से देखेंगे तो नहीं दिखाई देगा इसलिए आंतरिक दृष्टि से देखने की बात कैसे है तो देखो वेद पुराण उदक ही से शुरू करो जैसे समुद्र है समुद्र में अथा जल भरा हुआ इसी प्रकार से वेद और प्राण जो है ये है समुद्र की तरह ज्ञान के समुद्र है जैसे समुद्र जल का राशि है इसी प्रकार ज्ञान की राशि भगवान के चरित्रों की, की राशि वेद और प्राण है लेकिन एक तुलना में इसमें इसके साथ अपने तरफ से अर्थ लगा लो कि जैसे सागर जल सागर में जल बहुत है लेकिन वो अगम है अगम के माने कोई व्यक्ति चाहे तो सागर के जल से हम प्यास बुझा ले तो सागर के पास जाए तो भीख भले जाए पानी उसको मिलना मुश्किल है और पानी मिल भी जाए और पिए भी तो खारा पानी उससे प्यास नहीं बुझेगी। तो समुद्र का पानी काम आता नहीं है इसी तरह से सारा ज्ञान की राशि वेदों में और प्राणों में सब भरा पड़ा है लेकिन वो अगम है कोई व्यक्ति वेदों को पढ़े भेद कहीं से छपे हो लाओ घर में धर लो उनको पढ़ोगी तो उसमें पढ़ोगे तो उसमें कुछ अर्थ निकालो कुछ सीखो कुछ जानो मुश्किल पड़ेगा प्राण भी इतना विस्तार है कि उसमें से कुछ निकाल के ढूंढने भी चाहोगे तो भी मुश्किल पड़ेगा समुद्र की तरह से हैं अब क्या किया उसमें से कहते हैं कि घन साधु अब दूसरी बात आई मेघ और साधु लोग उधर जैसे मेघों में सामर्थ है मेघ में के समुद्र का जल वहां से ले आते हैं और ला करके भूमि तक पहुँचा देते हैं भूमि के ऊपर रहने वाले सैकड़ों मील दूर हजारों मील दूर बात करने वाले व्यक्ति उन लोगों तक वो समुद्र का जल मेघ पहुँचा देते हैं ऐसे ही जो साधु लोग हैं ज्ञानमान व्यक्ति है जिन्होंने सारा जीवन अपने शास्त्रों को उनको समझने का प्रयास किया है बड़ा शख्स किया है वो लोग वेदों को भी समझते हैं प्राणों को समझते हैं तो उसमें से जो ज्ञान है वो सब वहाँ से निकालते हैं मेघ की तरह से और लेकर के उस ज्ञान को चलते हैं और जाकर के गांव-गांव नगर नगर सब लोगों को वो ज्ञान सुनाते हैं जैसे मेघ व्यवस्था कर रहे हो ऐसे साधु लोग जगह जगह जहाँ पहुँचते हैं वहाँ ज्ञान की वर्षा भक्ति की वर्षा ये सब करते हुए घूमते रहते हैं तो जिन लोगों को नगर वासियों को ग्राम वासियों को वैदिक ज्ञान पौराणिक ज्ञान दुर्लभ था वो नहीं प्राप्त कर पा रहे थे तो उनको न इतना समय था न सामर्थ्य थी उनको भी ये साधु लोग उनका सबका सार लेकर के सुना देते हैं तो फिर उनको सबको जो ज्ञान प्राप्त हो जाता है अब होता क्या है? ये ये जब ये साधु लोग ज्ञान की वर्षा करते हैं तो जैसे जल की वर्षा होती है जैसे ज्ञान की वर्षा हुई मान लो तो जल की वर्षा होती है तो क्या होता है कि सुमत घूम थ्रदय अगू तो अब जैसे पानी बरसेगा तो घूम के ऊपर ढाल की तरफ बह करके चलेगा और जहाँ थलहा होगा मान गड्ढा होगा उस तरफ पानी बह करके चलता है इसी प्रकार से जिन लोगों की जिन लोगों में सदबुद्धि है वो तो घूम की तरह से है और उनका हृदय जो है वो थलहे की तरह से है तो सुनने को तो साधु लोग तो सबको सुनाते रहते हैं जैसे पानी बरसने को तो सब जगह बरसता रहता है लेकिन बाकी तो पानी बह जाता है नदियों हो करके और तालाबों में पानी कौन इकट्ठा होता है जो तालाब उस प्रकार से गड्ढा करके घूम में जहाँ पर है वहाँ पानी इकट्ठा हो जाता है बाकी इकट्ठा नहीं हो पाता बह जाता ऐसी करके ज्ञान तो साधु लोग सब जगह बरसाते रहते हैं देते रहते हैं लेकिन वो सब बह जाता है कहीं कहीं किसी को वो ज्ञान इकट्ठा होता है किनको जिनको की सदबुद्धि पहले से और इस ज्ञान को चाहते हैं, इकट्ठा करना चाहते हैं, तो सोमति थल भूमि होगी, तो उनके सदबुद्धि उनकी बुद्धि में है उस तो सद्धि के ऊपर ये पानी बरता है तो तो फिर वहाँ थलहे में इकट्ठा हो जाता है थल हृदय अगाधु अगाध हृदय जो है अगाध थलहे के समान है तो उसमें वो ज्ञान आकर के इकट्ठा होता कैसे इकट्ठा होता आकर के तो बताते हैं की बरसाई राम सूरस बरबारी अब कहते हैं कि वो साधु लोग हैं भगवान श्री राम जी का यश रूपी बर्फ बारी बरसते हैं जैसे मेघ पानी बरसाते हैं और पानी बरसाते हैं वो बर्फ बरसाते हैं माने समुद्र का जैसा खरा भरा पानी ऐसा नहीं बरसाते मेघ मेघ जो पानी बरसाते हैं वो शीतल बरसाते हैं मीठा बरसाते हैं ऐसा करके बढ़िया पानी मेघ बरसाते हैं ऐसे करके जैसे मेघ बढ़िया पानी बरसाते हैं शीतल और स्वादिष्ट पानी किसी तरह से साधु लोग जो है वो उनको जो वेदों के और प्राणों की सब कठिन बातें हैं अगम बातें हैं नई बुद्धि में समझ में आती उनको सबको शरण बना देते हैं, मधुर बना देते हैं प्रिय बना देते हैं और फिर उनको बरसते वो तो कहते हैं बरसाई राम सुजस राम सूजस को मैंने भगवान की आथा सुनाते हो यहाँ तुलसीदास रामकथा कह रहे हैं इसलिए राम भगवान के लिए राम सब प्रयोग करते रहते हैं अल्लाह को चाहे भगवान कृष्ण की कथा सुनाए, हो शिव की कथा सुनावे चाहे वेदांत सुनाए, ये सब जो कुछ भी सुनाएंगे वो सब ज्ञान की बातें होंगी वो तो सब लोग सुनाते हैं तो ये उनका सुनाना ज्ञान की वर्षा है अब उसके मधुर मनोहर मंगलकारी ये लक्षण बता दिए बर्फबारी कैसा है जब पानी बरसता तो मधुर बरसता है मनोहर होता है मंगलकारी होता है मंगलकारीवन जब पानी बरसता तो गर्मी शांत हो जाती है भूल सुखी पड़ी थी वो फिर उसमें फिर घास पीन सब जमने लगते हैं खेत जमने लगते हैं तो ये सब मंगलकारी सब हो गया फिर जो उत्पादन खेतों में होता है सब लोग खाते पीते हैं जीवन चलता है उनका तो इस प्रकार से पानी बरसता है वो सब प्रकार से मंगलकारी इसी प्रकार से ये जो साधु लोग ये परमात्मा का ज्ञान उसकी वर्षा करते है भगवान की कथा सुनाते रहते है तो ये भी सब प्रकार से मधुर भी है मंगलकारी भी है और सुंदर भी है ये सब उसमें लक्षण ये दोनों में एक समान है जो जल के लक्षण है वही कथा के भी लक्षण है जैसे जल मधुर है, है।, है वैसे कथा भी मधुर है जैसे कि जल मनोहर है वैसे ये कथा भी मनोहर है जैसे जल की बरसा मंगलकारी है इसी प्रकार से ये साधु सज्जनों की कथा जो है ये है इनके द्वारा सुनाई आती है वो भी इसी प्रकार से मंगलकारी और मनोहर है अब कहते हैं लीला सगुन जो कहानी बखानी सोई करहारी अब देखो एक बात यहाँ काम की बात बहुत बता दी तो ऐसे की बातें जगह जगह छिपा करके कहते रहते हैं ढूंढो तो सबकी सब बातें उसमें मिल जाती हैं यह कहते देखो भगवान का वर्णन जो है निर्गुण रूप में भी होता है सगुण रूप में भी होता है जब ये साधु लोग सगुण रूप, रूप में भगवान का वर्णन करते है तो वो क्या काम करता है वो चित्त को शुद्ध भी करता है निर्गुण ब्रह्म का जब निरूपण करते हैं उसकी कथा सुनाने तो जिनका की चित्र तो पहले से शुद्ध होगा उनको तो वो समझ में आएगा और उनको कल्याणकारी होगा <coughs> लेकिन वो निर्गुण ब्रह्म का निरूपण चित्त को शुद्ध नहीं करता वो चाहता है कि पहले से चित्त शुद्ध करके लाओ लेकिन सगुण ब्रह्म का निरूपण है भगवान के अवतार होना लीला धारण करना नाना प्रकार के चरित्र करना ये सब कथा जब भगवान के अवतार की कथाएं सुनाई जाती हैं, तो वो दोनों काम करता है एक तो पहले चित्त को शुद्ध करता है जो सुनेंगे उनका चित्त शुद्ध होगा और फिर उसके बाद में फिर उनके हृदय में ज्ञान भी उत्पन्न होगा भक्ति भी उत्पन्न होगी तो ये सगुण चित्त को शुद्ध क्यों करता है कि क्योंकि इसमें मधुरता है आकर्षण है इसलिए सगुण को तो जिन लोगों का चित्र ज्यादा स्वच्छ नहीं है मन बुद्धि ज्यादा एकाग्र नहीं है वो भी सगुन लीला तो वो भी सुन सकते हैं जब भगवान के अवतार की कथाएं वगैरह सुनेंगे तो कथाएं तो बच्चे भी सुन ले करके समझते हैं रुचि लेते हैं तो बड़े लोगों की क्या बात तो कथा सुनना कोई मुश्किल काम नहीं है और जब कथा सुनेंगे तो उससे चित्र की शुद्धता सोता था मन शुद्ध होता है और फिर तो नृगो ब्रह्म इत्यादि को तो ज्ञान जो गहन ज्ञान है वो भी प्राप्त करने का बाद में अधिकारी बन जाता है इसलिए कहते हैं लीला सगुण जो कहा बखानी वो सात लोग जो सगुन लीला का बखान करके वर्णन कर, करते हैं बखानी के मन विस्तृत वर्णन करते हैं जब भगवान की सगुण लीलाएं है आती हैं, तो उसका बड़ा विस्तार होता है एक के बाद एक कथा सुनाते जाते सुनाते जाते बहुत दिन तक कथा चलती है अरे निर्गुण ब्रह्म की बात कहनी हो तो कितनी कहनी है ब्रह्म ऐसा है ऐसा है, बता दिया जगत की कैसे होती है क्या है बुद्धिभर बात है लेकिन भगवान की लीलाएं होती है तो उसके बाद में ऐसे उतार लिया फिर ऐसा किया फिर किया फिर किया तमाम उनके चरित्रों का वर्णन हो जाती इसलिए बखान करना पड़ता है तो कहते हैं सोई स्वच्छता करी मलहानी वो जो है उसमें जो है लीला की सगुण लीला है उसमें स्वच्छता है स्वच्छ लीला है और वो करी मलहानी मल, मल का करने वाली अब दोनों जगह ये अर्थ को लगाइए जैसे जल की वर्षा होती है तो जैसे जल जहाँ बरसता है तो जहाँ जैसे गर्मी के दिनों में सब जगह पेड़ पौधों के ऊपर भू छा गयी अब बरसात आई पानी बरसा तो जब सब जगह पानी बरसेगा तो पेड़ होते पत्ते पे सब साफ हो गए जहां और जितनी जगह भूमि इत्यादि जहाँ गंदगी हो गई थी सब पानी बरस गया सब बह करके सब साफ हो गया तो पानी बरसेगा सफाई होगी कि नहीं होगी सफाई तो जैसे पानी बरसने से सफाई होती है ऐसे ही भगवान की कथा जब होती है और व्यक्ति के हृदय में पहुंचती है मन बुद्धि तक पहुंचती है तो वहां ये सफाई का भी काम करती है चित्त को अपने निर्विकार बनाती है तो कहते हैं सोई स्वच्छता करी मन हानि यहाँ बाहर के मन के माने धूल और इत्यादि इस प्रकार के मन को दूर करती है और अपने हृदय में मन के माने काम क्रोध आदि विकार हैं, राजदेश आदि हैं, की अपने आंतरिक मन है इनको भी कथा दूर करती है फिर तो कहते हैं प्रेम भगत जो वरण न जाई सोई मधुरता से शीतलताई अब ये बरसई का कथा चल रही है जैसे वर्षा बरसती है तो उसकी क्या क्या महिमा है इसी प्रकार से सात लोग जो कथा जगह जगह सुनाते रहते हैं उसकी महिमा और बताते हैं कि प्रेम भक्ति जो वर्णन जाये उसके साथ साथ उस कथा में प्रेम भक्ति भी होती है भगवान का प्रेम भी होता है भक्ति भी होती है जिसका अलग से वर्णन करना चाहे तो नहीं हो सकता जब भगवान की कथा सुनाते हैं तो उस कथा में प्रेम और भक्ति भी आ जाती है अगर कोई निर्गो ब्रह्म का अनुरूपण करने लगे वेदांत का निरूपण करने लगे तो फिर उसमें उसके साथ में भक्ति समृद्ध नहीं हो सकती उसके साथ प्रेम इत्यादि ये समृद्ध नहीं हो सकते लेकिन समु में ये बात है कि उसमें सबन भगवान का वर्णन करो तो उसके साथ प्रेम का भी वर्णन आएगा भक्ति का भी वर्णन आएगा ये सब आ जाएगा उसके साथ में सोई मधुरता सुशीतलता अब जो प्रेम भक्ति उसमें कथा में है वो उसकी मधुरता है कौशीतलता है पहले कहें देखो जो पानी बरसता है मेघ से मेघ जो पानी बरसाते हैं तो वो पानी बरसाते हैं एक तो मधुर बरसाते हैं मनोहर बरसाते हैं शीतल बरसाते हैं मंगलकारी बरसाते हैं जैसे वो जल की बात होती उसी प्रकार से कथा में भी सदगुण है तब तो कहते हैं इस कथा में मधुरता क्या है हा? तो कहा जब कथा सुनाई आएगी भगवान की सब लीला की तो उसमें जो भक्ति आएगी जो प्रेम आएगी वही उसकी मधुरता है अब कहते हैं की उसमें शीतलता क्या है उसमें जब ये भक्ति की बात आएगी तो हृदय में शांति आएगी तो वो उसकी शीतलता है शांत प्रदाय कथा है जिन लोगों के मन में विक्षेप है अशांति है व्याकुलता है कथा सुनने में तो शांति आएगी ये उसकी शीतलता है कहते हैं, सो, सो जल सुकृत सालहित तो हो अब तक ऊपर बताया था कि ये कथा जो है वो मंगलकारी है और मेघ जो वर्षा करते है वो भी मंगलकारी है तो मेघ मेड़ की मेघों की वर्षा मंगलकारी कैसे है कहते हैं सोजल शुक्र तो साल हित हुई धान के खेत जो होते हैं उनके ऊपर पानी बरसते हैं तो धान खुद लहराते हैं बड़े बड़े होते हैं खूब में बाली लगती है खूब से पैदावार उनकी होती है तो ये उनके लिए मंगलकारी हो गई धान कह दिया तो धान के साथ साथ और भी जितने प्रकार के पौधे होंगे वो सब उसमें साल में सब आ गए घास भी आ गई जानवरों के लिए घास नहीं कहीं घूम पर रह गई थी गर्मी के दिनों में पानी बरस गया घास जम जायी तो पशुओं को चारा मिल गया किसानों ने जो उसमें बो रखा था धान वगैरह बोया था उसको पानी मिल गया तो धान लगाने लगे ये तो जल की महना है जल ने मंगलकारी कर दिया इधर कथा क्या मंगलकारी करती है शुक्र की रूपी साल के लिए शुक्रमण पुण्य जहाँ कथा सुनेगा तो व्यक्ति के पुण्य विकसित होंगे तो रूपी लहराने लगती है मैंने वैसे व्यक्तियों ने सात तो सब किए होते हैं सूर्यजन में आकर के आते हैं लेकिन जब कथा सुनते हैं तो उनके जो कुमे है वो पहले से मुर्जाय मुर्जाय रहते हैं। ज्यादा फल नहीं दे पाते लेकिन भगवान की कथा सुनने पर उनके कुण जो है तुम्हें वरिष्ठ हो जाते हैं और फिर उसके बाद फिर वो अपना प्रभाव दिखाने लगते हैं। तो है सब व्यक्ति जो उनके कुमे का फल अपने कुम्यों का फल भगवान की कथा के बल पर प्राप्त करने लगते हैं। तो इसलिए वास सो जल सुकृत साल हित हो और राम भगत जन जीवन सोई कहते है क्या भगवान के भक्तों के लिए वो तो मानो जीवन ही है जीवन शब्द के भी दो अर्थ है जीवन जल को भी जीवन कहते हैं संस्कृत की डिक्शनरी में किसी में आप देखो तो जल के पर्यावासी जहाँ शब्द होंगे वहा एक शब्द जीवन में होगा मेघ जन वो हो जीवन कहलाते हैं जीवन देने वाले जल जीवन देने वाला है जल न हो तो जीवन ही न हो तो जहां जल की वर्षा हो गई तो मनुष्य समस्त प्राणियों को जीवन मिल गया मनुष्यों को क्या अन्य जितने भी प्राणी हैं उनको भी जीवन प्राप्त हो जाता है तो जैसे ही जल जीवनदायी है इसी प्रकार से भगवान के जो भक्त हैं उनके लिए तो भगवान की कथा जीवन दायनी ही है, माने एक नया जीवन मिल जाता है। तो उन भक्तों को एक नई भक्ति प्राप्त हो जाती है फिर भक्ति का उत्साह आ जाता है भगवान का फिर प्रेम उनका जागृत हो जाता है ये समझना होता है इस प्रकार से तो ये कथा जो ये है अभी तक ये सब जो कहते हैं ये क्या बताते रहे की इसकी तुलना खूब की जैसे समुद्र से मेघ जल लेकर के आते हैं पानी बरसाते हैं तो जैसे पानी मेघों का पानी का बर्फना और बर्फना का जो गुण है जो प्रभाव है उसी प्रकार से यहाँ पर भी है ये जो है साधु लोग जो है वो वेद प्राणों के समुद्र से ज्ञान और भक्ति लेकर के सगुण लीला मृगुण लीला ये सब जो वर्णन करते हैं तो उसके कारण से क्या क्या मंगल होता है किस प्रकार से मधुरता है कैसे उसमें शीतलता है कैसी मनोहरता है ये सब उसका उन्होंने वर्णन कर दिया तो दोनों में तुलना हो गयी वर्षा की भी और साधुओं के द्वारा इस कथा सुनाने का भी कथा की वर्षा का भी अब कहते हैं मेधा मई गो जल पावन और सकल श्रवण मग चले सोहावन अब देखो दोनों बातें इसमें जैसे उधर पानी बरसता है तो पानी बह करके चलता है और गड्ढे की तरफ आगे बढ़ता है इसी प्रकार से ये जो कथा की बर्खा हुई तो इसमें क्या किया कि श्रवण मध चले काम के राहुल नीचे घूम की तरफ करके चलेगा में ऐसे हमारे लोगों के अंदर भी पहले बता दिया कि सुमत घूम है है है है और वहीं रखने की है, नाम मेधा है रिटे, रिटेनिंग पावर जो बुद्धि की है वो है मेधा तो ये जब सुनी हुई कथा जब अपने मन बुद्धि में पहुंची हृदय में पहुंची और वहाँ रिटेल हुई इकट्ठी होकर के ठहरी कथा कहा पहुंच गई मेघा में पहुंच गई और वहाँ इकट्ठी हुई तो मेघा मई सो जल पावन मेघा जो पर वो पवित्र जल तरजल। पवित्र जलमन वो कथा जो बैदर्शी किशोर सके श्रवण पावन तो कानों के रास्ते होकर वहां पर पहुंचा और वो कथा सुंदर कथा स्वामी कथा इस प्रकार से अपने हृदय में पहुंच गई तो आप फिर याद रखिये अब देखो सूक्ष्म बात है इसलिए याद रखिये कि वेद प्राण इत्यादि तो थे और वहाँ से संत लोगों ने उसका सबका किया और जगह जगह जाकर के नगरों नगरों में वो सब कथा की व्यक्ता की लोगों ने सुनी फिर तो उनके कान होकर वो, वो चली उनके सदबुद्धि रूपी धूम पर पहुंची हृदय पहुंची वहां मेधा रूपी गड्ढे में सब हुई और वो कथा लोगों से सुन, सुन करके याद रखी अपनी बुद्धि में धारण की तो ये वहां पहुंच गई तो माना एक प्रकार का तालाब बनने लगा तालाब का रूप जैसे आ जाता है उसी तो प्रकार से सुनी हुई कथा जो हमारे चित्त में इकट्ठी हो गई वो तो मानो एक तो सरोवर की तरह से इकट्ठा हो रहा है क्या तो भरोसे मानस सुथलाना भरोसे मानस अब हमारा वो मानस मानस में सुमानस कह दिया मैंने जिस हृदय में पहुँच करके जिस मन में पहुँच करके ये कथा पहुंचेगी वो तो हृदय क्या है सुंदर हृदय सुंदर मन वैसे जिनके मन में पहुंच करके संसारी बातें विषयों की बातें जिनके मन में पहुँचती है वहाँ इकट्ठी होती है वो तो बिल्कुल ही खराब मन अच्छा मन कौन है जिसमे भगवान की कथा आती इकट्ठी होती है जिसमें भी भर जाती है वह कथा तो बस वो कथा जो हृदय में भरती वो वो है तो भरे सुमानस और सुथल खिरना तो जब वो जल जैसे की किसी गड्ढे में भर जाता है तालाब में तो भरे भरे भरे भरे, भरे तो उसमें महीने दो महीने छह महीने बरसात के बाद भी जब भरा रहता है सर्दे तो आती है तब तब वो पानी फिरा जाता है जब बह के चलाते तो उसमें बहुत सी मिट्टी धोई तब तो उसमें मिल जाती है और सरोवर पहुंचा तो गजला पानी बरसात में होगा तालाब लेकिन तालाब में फिर थोड़े दिन के बाद पानी छा थिरा जाता मैंने पानी में जो मिट्टी मिल दिट गई थी वो धीरे धीरे नीचे जमीन में बढ़ जाती है तो पानी जाता इसी प्रकार से जब पहले पहले लोग कथा सुनते हैं और कथा सुनकर के उनके मन बुद्धि तक पहुँचती है तो उसमें उनके मानसिक विकार भी मिल जाते सुनने वाले को कथा बिल्कुल निर्मल है शुद्ध है शांत है लेकिन जब वो सुनने वाले के मन में जो विकार हैं, वो भी आकर के तो उसमें मिल गए तो वो कथा एक प्रकार से मली मली हो जाती है लेकिन वो कथा अगर अपने हृदय में कुछ काल तक बनी रहती है तो वो विकार नीचे बैठ जाते हैं और कथा स्वच्छ कथा निर्मल कथा बाद में हो जाती है उसके माने ये है कि श्रवण करने का तरीका बता दिया तो देखो भगवान की कथा सुनो और सुन करके उसके तो चित्र में धारण करो और चित्र में बनी रहने दो तो कुछ काल के बाद आप देखेंगे कि वो कथा जो वो हो अपने भीतर कल्याणकारी सिद्ध होगी धीरे दी दी धीरे करके आपके चित्र में स्वच्छता आ जाएगी प्रसन्नता आ जाएगी आनंद आ जाएगा तो लेकिन थोड़ी देर प्रतीक्षा कर ये नहीं कि कथा अगर सुनी और दूसरे का कहने लगे नहीं यार ये हमारा दुखा नहीं है हम तो वैसा ही है वैसा ऐसा करके झटक मत करो थोड़ा उसको धीरे रखो कुछ काल के बाद में उसका प्रभाव चित्र दिखाई दे इसलिए भरे सुमान सुथलाना और सुखद सुखदीत चिरा चिरा देर तक रहना चिर के मैंने देर अधिक काल तक चिरा मैंने अधिक काल तक अगर बना रहा जलसु में हृदय में तो वो सुखद होगा बाद में सुखदायी होगा शीतलता प्रदान करेगा और मधुरता प्रदान करेगा माना उस कथा के प्रभाव से आंतरिक परिवर्तन होगी इंटरनल चेंजेस ये कथा भीतर भीतर करती रहती है जैसे किसी व्यक्ति ने डॉक्टर के पास गया डॉक्टर ने एक खास दवा खिला जैसी दवा भीतर गई तो आप क्या सार करते तो इसी जा जा? अरे भाई वो दवा पेट में जा करके धीरे धीरे करके भूलेगी सब खून में जाएगी फिर उसका प्रभाव होगा सबका में उस दवा का जैसे प्रभाव दिखाई देता है इसी प्रकार से ये कथा सुनेंगे हृदय में पहुँचेगी कुछ काल व्यतीत होगा माने कुछ काल के मैंने सवेरे से बताया होगा इतना काल नहीं सवेरे से शाम हो गया इतना काल नहीं कुछ काल के माने महीने दो महीने छह महीने साल दो साल इस प्रकार से कथा सुनते रहो और उसको उसको कथा को अपनी बुद्धि में स्त्री बुद्धि में इसने भी अगर वो भूमि में जैसे भूमि में अगर थल गा नहीं होता है तो पानी उसमें रुकता नहीं इसी प्रकार से अपनी बुद्धि में मेधा नहीं है तो आकर के वहां ये ज्ञान टिकता नहीं है बस गया तो फिर वो क्या कल्याण करेगा इसलिए उसको अपने भीतर रोकने की भी कोशिश करो रुका बना रहे याद बना रहे बुलाए नहीं सुनने वाले व्यक्ति जन वो हो कई प्रकार के होते हैं तीन खोपड़ियों तथा सुनी है तीन खोपड़िया एक बार एक राजा ने विक्रमादित्य ने बुला करके लोगों से कहा टीम को खड़िया बताओ हमने खोपड़ी कौन अच्छी को खड़िया अब बताओ बताओ कौन सी अच्छी खोपड़ी उसमें कौन अच्छी खोपड़ी सब्डी कौन अच्छी है तो उसमें एक व्यक्ति ने उसमें एक, एक, एक सलाई डाली उसमें एक काम से दूसरे काम की तरफ अगर आर निकल गई कहा <coughs> खबरी अच्छी कहीं सी है जब उसने इस काम से सुनी डाली तो नीचे गले की तरफ निकल गई इधर से डाली तो इधर हृदय की तरफ निकल गयी तो ये माने <coughs> जब खुबरी करे सुने और सुने ये बात जाए एक काम से सुनी दूसरे काम में निकल जाए और जैसा कि पैसा न रह जाए उसको रिटेन नहीं करे पच्चीस काल तक जब इकट्ठा होता रहेगा तब तो वही ज्ञान उसके हृदय में रह करके धीरे धीरे उसके अंदर अपना प्रभाव दिखाएगा तो उसके मन बुद्धि सब निर्मल होंगे स्वस्थ होंगे शांत होंगे सुखदाई बनेंगे तो उसमें देखेंगे कुछ काल के बाद मन कुछ काल के बाद फिर वही कथा क्या करेगी सुखद सुख देने वाली बन जाएगी फिर व्यक्ति को वो कथा अपने हृदय में आनंदानुभूति होने लगेगी शीत जो व्यक्ति के ताप होते हैं त्रताप से प्रसिद्ध जी होते हैं उनके ऊपर शीतलता प्राप्त होती है उनके ताप शांत हो जाते हैं और शीतलता प्राप्त होती है। होते तो। माने प्रेम भी उत्पन्न होता है उनके हृदय में सुरुचि उत्पन्न होती है भक्ति में प्रेम में उसे हृदय उनका परिपूर्ण हो जाता है जब जा तक ये कथा नहीं सुनते तब तक, तक लोगों के मन में विकृतियां बनी रहती हैं। क्या विकृतियां बनी रहती है उनके मन से क्रोध है झाए खाए खाए है सब निकलता रहता है और वो सब जो है वो हो आस पास जो है अशांति उत्पन्न करते रहते हैं कथा सुनते सुनते हृदय में ये कथा स्थिर हो जाए जाए, ठहर जाए तब में जो है उसके भीतर से सुरुचि पैदा हो जाए सबके प्रति प्रेम भाव हाँ आ जाए दया भाव हाँ आ जाए अरे दुनिया में तो भले भी हैं बुरे भी हैं सब अब जो बुरे हैं उनके प्रति क्या करो उनके प्रति सब झाझ करने से थोड़ी अपना काम करो उनके ऊपर दया करो उनकी दुर्बुद्धि है सदबुद्धि करो समझाओ ज्ञान दो जिस प्रकार से उनको धार हो उपकार हो उस प्रकार का प्रयोग करो कोई उनको लड़ने से झगड़ने से उनका थड़ी को हिटोने वाला इस प्रकार से ऐसी हो में। हो में उत्पन्न जाती कथा संतोष में तो ये कथा इस प्रकार से हुई अब ये होकर के अब माना तालाब हो गया तालाब जिस प्रकार से वो बनना था उस प्रकार का बन गया ये रचना जो रामचरित मानस मान सरोवर की रचना कैसे हुई की यहाँ तो पर कथा पूरी हो गयी एक बात पूरी हो जैसे की समुद्र से पानी बादल का आया बरसा और ढाल में से और तो किसी गड्ढे में इकट्ठा हुआ तो में भरा रहा भरा रहा तो धीरे धीरे करके फिर गया पानी साफ निर्मल स्वच्छ हो गया तो जब पानी बरसा था तभी धान खेती में लाने लगी थी स्वच्छता आ गई थी अचारक तो वातावरण सुंदर बन गया था तो सबको तो जीवन प्राप्त हो गया था और वो सरोवर में तो इकट्ठा होकर के तो वो शुद्ध जल बन गया निर्मल बन गया शीतल जल बन गया ऐसे करके सरोवर में भी हो गया सरोवर का भरा हुआ जल अब यह बरसात समाप्त हो जाती है तब भी पानी देता बरसा तो खत्म होगी अब तो पानी उसमें आनेंगा और सरोवर में जो तो इकट्ठा जल है वही अगर गाँव में मान सरोवर उस प्रकार का है तो गाँव घर के लोग वहीं से जल लाएंगे तो जल पीने के लिए लाएंगे नहाने के लिए लाएंगे, जानवरों को पिलाएंगे गांव भर के पानी का पूर्ति मानो से हो रही हो इस प्रकार इकट्ठी तो हुई कथा जो हृदय में स्थित है तो उसके हृदय में भी शीतलता प्रदान करेगी शांत और सूत्र प्रदान करेगी और उसके हृदय से निकल करके वो कथा अन्य लोगों का भी कल्याण करेगी अब देखो कहते है की जैसे की कोई तालाब हो उस तो तालाब के चार घाट हो और उसमें चिड़िया हो ऐसे ही इसमें भी चार घाट इसमें हैं कहते हैं सुंदर संवाद दर बिरतेचार विचार यही मानो सुज कर घाट मनोहर चार चार घाट अब तालाब में जैसे चार घाट हों तो यहाँ चार घाट क्या है सुध सुंदर संवाद दर बिरते बुद्ध विचार चार संवाद लेते हैं जो चार संवाद हैं, मैंने एक बक्ता एक बक्ता एक, तुछा, एक, एक इस प्रकार इस चार जगह ये कथा चलती है इन चारों का इस तो मानस में है, तो मानो वो चारों चार घाट हैं। तो से शुरू हो जाता है जट मानस है ये मानस कैसा है ये सरोवर किस प्रकार का है ये सरोवर ऐसा है जिसके की चार घाट है उसका णन करते हैं मानस का रामचरित मानस को तो रामचरित जैसे कि किसी तालाब में चार घाट मानस के एक पक्का ताल जैसे बना दिया गया चारों तरफ उसके जो पक्का कर दिया या सीढ़ियां बना दी गई नीचे तक पानी तक जाने के लिए तो तीन घाट तो बना दिए जाते हैं सीढ़ीदार एक घाट बना दिया जाता है पशुओं के लिए वे लोग जो ढालदार बना दिया जाता है तो सब पशु सीढ़ी सुर नहीं करते उनको पीना होता तो ढालदार बना देते मशन चले जाते हैं इस तरह के तालाब पुराने तालाब कहीं देखेंगे तो इस प्रकार की रचना देखेंगे चारों तरफ से घाट बने हुए देखेंगे तो ऐसे ये ये भी जो घाट है इसमें चार घाट बता दिए और ये चार घाट चार संवाद है और वो चारों संवाद कैसे है की सुख सुंदर सुख बने खूब बड़े सुंदर चारों तालाब है अब ये मान लो किसी ने किसी राजा ने तालाब बनाया हो तो उसमें जो सीढ़ियां बनाई होंगी उसने पत्थर भी लगाए होंगे मन भी जरे होंगे खूब बढ़िया सुंदर बनाया होगा उसने तो जैसे खूब सुंदर राजा के बना हुआ कोई तालाब हो ऐसे ही ये तालाब बहुत सुंदर है सुख है बहुत ही सुंदर है शुभ सुंदर संवाद वर विरचे बुद्धि विचार और कहते इनमें समय को बुद्धि लगाने बुद्धि बुद्ध पूर्वक इनकी रचना हुई है बुद्धि पूर्वक रचना हुई की मैंने चारों संवादों में चार कथा सुनाने वाले हैं चारों ही बड़े बुद्धिमान अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार सब कथा सुना रहे हैं दूसरी बात ये की पृथ्वी राशि कहते हैं चारों का संवाद हमने इसमें वर्णन किया है तो वो भी बुद्धि पूर्वक किया कि मैंने जिसका जैसा संवाद है वैसा ही हमने वर्णन किया मैंने सबकी सबकी कथा एक ही नहीं है कथा तो एक ही है लेकिन सबके वर्णन करने की शैली भिन्न भिन्न है जिसकी जैसी शैली है वैसी ही बुद्धि से विचार करके यथावत रखने की कोशिश की पावन सुभग घाट मनोहर चार वो इसके जो है पावन सर पावन सुन तालाब हो ना तो ये सुंदर तालाब जो पवित्र तालाब है उसकी ये चार सुंदर मनोहर घाट ये चार होगा इसमें एक घाट पर तो वही भगवान शंकर की कथा सुना रहे हैं और दूसरे जो पार्वती जी की कथा सुन रहे हैं एक घाट पर काग भी कथा सुना रहे हैं और गरुड़ महाराज कथा सुन रहे हैं। तीसरे घाट के ऊपर यागवल कथा सुना रहे हैं और भरत राज्य सुन रहे हैं। और एक घाट पर तुलसीदास जी कथा सुना रहे हैं और सज्जन लोग सुन सुंदर तो यह तो प्रारंभ जो होता है रामचरित मानस तो तुलसीदास तो जी के घाट से ही शुरू होता है तुलसीदास जी वर्णन करते हैं तो यहाँ से पहला घाट यही तुलसीदास जी का तो तुलसीदास जी का घाट दैन्य घाट है फिर याग्ञ बल का जो घाट है वो कर्म कांड का घाट है जो का जो घाट है वो भक्ति का घाट है शंकर जी का जो घाट है वो ज्ञान का घाट है एक ज्ञान योग है एक भक्ति योग है एक कर्म योग है चार घाट भी हो गए और पांचवा घाट दूसरी जी का दैन्य घाट है दैन्य घाट के अंतर्गत चारों घाट आते हैं दैन है तो मेरा अहंकार सबको होना चाहिए चाहे ज्ञान की कथा सुनाओ तब भी मैं अहंकार तो रहो भक्ति की कथा सुनाओ तब भी मैं अहंकार रहो कर्म की कथा सुनाओ तब भी मैं अहंकार रहो मैं अहंकार को तो सबको तो रहना है तो पृथ्वीदास जी का जो मुख्य घाट है उसके अंतर सब चार तीनों घाट बाकी भी है तो इनका दैनिक घाट है तो इसकी अपनी मंगना है की अहंकार है ही नहीं ऐसी कथा इस प्रकार के होती चार घाट हो जाते हैं इस प्रकार अब आप आगे कहती है की सब कथाएं आगे आएंगी चारों घाटो के भरण में वैसा स्थान आएगा वहां देखेंगे कि याग्ञ की कथा चल रही है याग्ञ और भरद्वाज जी की कथा चल रही है प्रयागराज में उसका स्थान प्रयाग है शंकर जी की कथा चल रही है कैलाश पर्वत पर पार्वती जी सुन रहे वटवृक्ष के नीचे शंकर जी बैठे हुए हैं पार्वती जी कथा सुना रहे हैं कथा कहा चल रही है नीलगिरी पर्वत पर वो वहां आश्रम उनका नीलगिरी पर्वत पर है जिसके ऊपर चार संघ हैं। चार संघर एक एक दक्ष है आम का पीतल का पाकर का बरगद का उन सबके पीछे बरगद का भी जहाँ पेड़ है उसके नीचे कागोषण जी की कथा चल रही है तीन जी की कथा लेंगे तुल की कथा कहाँ चल रही है अयोध्या तो हाँ, दूसरी राष्ट्रीय धर्म पहुँच गए वहां पर उनकी कथा ये धर्म कर रही है तो इस प्रकार के चार स्थानों पर ये चार कथा चल रही है और श्रोता वक्ताशील ये जितनी कहने और सुनने वाले जनों में तो ये सब बड़े गुणवान है बड़े ज्ञानी हैं बड़े भक्त हैं वहाँ ये सब कथा चल रही है तो कथा होने के लिए जब बड़े प्रेम पूर्वक कथा सुनाई जाए और वैसे ही प्रेम पूर्वक ज्ञानपूर्वक उसे सुनी जाए चित्र में धारण करी तो ये कथा निश्चय ही जीवन में कल्याणकारी है और व्यक्तियों के व्यक्तित्व का विकास करने वाली है जो भी व्यक्तियों के जीवन में कन्या अपने आंतरिक जीवन में कन्या है अशांति है दुर्बलता है भय चिंता आदि है अब जीव घराता रहता है परेशानी रहती है अशांति रहती है इन तो सब विकारों को ये कथा दूर कर वाली है इसके समान कल्याणकारी कोई तो कथा नहीं इसलिए प्राचीन काल से बार बार जब से कि आम से की रचना नहीं हुई तब भी तुलसीदास जी बताते हैं कि जब भगवान ने अवतार लिया तभी से वो समय लोग हैं वो वेदों को उपनिषदों को घर घर में होते थे हर घर में उनका पाठ होता था दूसरे लोग उसको कुछ लोग बोलते थे कुछ लोग सुनते थे उनका व्याख्यान होता था प्रशन होता रहता था आगे के प्राण की हुई भाग्यता जो हुई वो लोग कहने लगे सुनने लगे कथा प्राण वशिष्ठ तो सुनावे नहीं सुने ही राम सब जब ज़्या जाने बशिष जी प्राण कथा सुनाते हैं और बाकी सब लोग सुनते हैं भगवान राम भी सुनते हैं दशरथ जी भी सुनते हैं और जितने घर के जितनी रानियां हैं वो भी सब सुनते हैं इस कथा से कथा चलती है यहाँ पर तो ये कथा जो है ये है बाद में जब तुलसी राशि के रामचंद्रमानस तो घर घर में रामचंद्र की कथा होने लगी तो जो है जो लोग समझदार व्यक्ति है बुद्धिमान व्यक्ति है ये चाहते हैं कि उनका परिवार भी सुसंगठित रहे उनके परिवार के बालक भी संस्कारी बने और उनका भी जीवन सार्थक आगे ज्ञान आगे निर्विकार जीवन बने उनके लिए सबसे सरल तरीका ये है कि उसके घर में रोज रामचरित मानस का पाठ होना चाहिए। पाठ होने के माने ये कि कोई कठिन काम नहीं पंद्रह मिनट मिनट आधे घंटे बैठ करके इसके जो है ये है चौटाइया एक व्यक्ति पढ़ दे बाकी सब लोग बोल दें जैसे पढ़ दिया अभी तो हम यहाँ पर जो है एक दोहे से दूसरे दोहे तक पढ़ देते हैं सब लोग उच्चारण कर देते हैं घर में ऐसे भी हो सकता है कि एक अर्थ वाली रामायण तो उसमें दो दो चौटाइया दी होंगी तो दो चौटाइया एक व्यक्ति खड़ी खड़ी करके बोल दे बाकी लोग सब रिपीट कर दे और जब ये दोनों पंक्तियां हो जाए तो उसके बाद में कोई व्यक्ति उसमें से अर्थ जो लिखा हो उसको बोल दे उसमें तो कोई तमाम व्याख्या की जरूरत नहीं केवल चौपाइयों का उच्चारण और अर्थ का बोल देना जब अर्थ बोला जाए तो सुनने वाले व्यक्ति चौपाइयों में देखने की अर्थ कैसे है वैसे तो चौपाई बोलते ही समय अर्थ समझ में आ जाना चाहिए अगर कुछ नहीं समझ आया तो जब अर्थ बोला जाएगा तो जहाँ बात अटकी होगी तो अर्थ समझ में आ जाएगा बस इतना व्यक्ति रोज करता रहे करता रहे करता रहे तो साल दो साल छह साल दस साल परिवार में अगर इसी प्रकार ऐसी चलता रहेगा तो सबके संस्कार बदल जाएंगे सबका चुपसिद्ध तो हो जाएगा निर्मल हो जाएगा सब में एक दूसरे के प्रेम भाव हाँ आ जाएगा, जो समाज में विघटन हो रहा है गड़बड़ी हो रही है वो सब दूर हो सकती है और इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं और कोई कठिन बात भी नहीं समझ में आने की बात है किसी को तो कि इसकी महिला समझ में आए कि यह सार्थक है उपयोगी है परिवार के लिए कल्याणकारी है तो इस प्रकार से हो सकता है जिन लोगों जिनके की घरों में एक बार विघटन हो गया और पुत्र कवित इत्यादि स्वेच्छाचारी हो गए अब आप कहो तो कि चलो बैठो कथा हम सुनायेंगे तुम्हें हाँ? तो तो फिर मुश्किल काम हो गया अब उनको इकट्ठा करना कथा सुनाना मुश्किल लोग बात क्या करते हैं पहले जब तक की ये समस्या नहीं आई तब तक, तक तो निश्चिंत तो है की दुनिया में क्या कुछ हमारे यहाँ कुछ वाला नहीं सब तेज हुई लेकिन जब इस से गदड़ी पैदा हो गई क्या करें अब क्या करें कई कल कथा सुना सुनाते हैं शुरू करते हैं तो कोई सुनते ही नहीं हम बार बार बुलाते हैं देखते ही तो डर गई नहीं क्या कहते बच्चों अब तो उनके उनको हो उनके अंदर ऐसे विकार पैदा हो गए हैं कि वो कथा सुनेंगे नहीं अगर उनको कथा उनके पीछे पीछे दौड़ करके भी कथा सुना तो घंटा करम की तरह खड़ी देंगे खन खन खनखन आवाज होगी तब तक उनको जो है उनको में ये काफी बातें इसलिए जो है ये आवश्यकता है, है। जिस समय की ये सब समस्याएं समाज में आने आस पास देखो तमाम परिवारों में इस प्रकार की घटनाएं घट रही है और वहाँ विघटन हो रहा है पारिवारिक और उसको फिर से संगठित करना है तो वो स्थिति आने के पहले व्यक्तियों को चाहिए कि अब सावधान हो जाए कि जैसे अन्य घरों में आक्रमण हुआ है तो अपने घर में इसी प्रकार का आक्रमण हो सकता है इसलिए पहले ही सावधान होकर के इस कथा को शुरू कर कथा एक किला है जिस घर में ये कथा चलती है वो किलेबंदी हो जाती है मानसिक रूप से किला बंदी हो गई, अब उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा कोई कलीग का प्रभाव बच्चों के जो संस्कार जो उनके साथी मिल जाते हैं कुसंग मिल जाता है तो कुसंग का प्रभाव जो बच्चों पर पड़ता है फिर जब कथा रूपी किला बंदी होगी तो उसके भीतर फिर हुए कुसंग का प्रभाव उन पर नहीं पड़ेगा उनसे बचे रहेंगे तो इन सब बातों को ध्यान में रखकर के स्वयं विचार करें कि किस प्रकार की कल्याणकारी है और घर घर में इस कथा को इसका प्रसार होना चाहिए कहते रहना चाहिए अपने हित के लिए इससे किसी दूसरे का हित वाला नहीं अपना ही कल्याण समझ कर, हित समझ करके कार्य करना चाहिए नान्यापते सत्य बदाम चुना भक्तिम्क्षर मृतम वज निर्भराने काम आदिदोचरिंग श्रीराम जय राम जय जय राम, जै राम, जै राम, जै राम। राम जय राम जय जय राम राम जय राम राम ब 데이 <laughs> the